धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय परंतु यदि कोई कहे कि राम तो उसे सत्य मानते हैं वह सूक्ष्म तत्व यही आया श्री राम के सामने मुख्य प्रश्न यह नहीं था और यही धर्म का एक प्रमुख सूत्र है प्रभु बोले सत्य के नाम पर मुझसे सत्ता और स्वार्थ को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा और सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने त्याग किया तो मुख्य सूत्र यह है कि धर्म हमारे स्वार्थ के समर्थन की युक्ति देता है या फिर धर्म हमें त्याग की प्रेरणा देता है भरत बोले प्रश्न यह नहीं है कि श्री राम ने क्या निर्णय लिया भगवान राम ने जो निर्णय लिया वह अर्थ उनके लिए ठीक है उपयोगी है पर मेरे लिए ठीक नहीं है यह एक महानतम सूत्र है धर्म को हम इस कसौटी पर कस कर देखें कि कहीं हम धर्म के नाम पर तर्क देते हुए अपने स्वार्थ ईर्षा अभिमान आदि वृत्तियों को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं एक ही कसौटी है यदि ये वृत्तियाँ बढ़ रही हैं तो किसी भी शास्त्र का कोई भी श्लोक आपके लिए अनुपयोगी है भरत जी इस रहस्य को जानते हैं भगवान राम उसको सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं उन्हें इन सब विवादों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं जिसके मूल में किसकी क्या भावना है कई कई स्वार्थी है मंत्रा षडयंत्रकारी है या पिताजी धर्म से अनभिज्ञ हैं आदि आदि श्रीराम की दृष्टि में वही धर्म है और वही सत्य है जिसके माध्यम से उनके पिताजी द्वारा दिए गए वचन की रक्षा होती है और जो समाज तथा उनके स्वयं के लिए कल्याणकारी है महाभारत में श्री कृष्ण भी कहते हैं सत्य वही है जिससे सभी प्राणियों का परम हित हो यद भूतहितम अत्यंतम श्री राम भी शब्दों में उलझने वाले नहीं हैं यह न समझ लीजिएगा कि श्री राम शब्द को सत्य मानकर चले गए यदि ऐसा ही होता तो सुमंत जी पीछे पीछे रथ लेकर गए थे श्री राम ने उनसे कहा था आपको याद रखना चाहिए कि महाराज शिवि दधीची हरिश्चंद्र आदि ने धर्म के लिए बड़ा से बड़ा त्याग किया शिवि दधीची हरिश्चंद धर्म धर्म धर्म परंतु मुझे तो तो के लिए केवल 14 वर्ष वन में ही रहना है तो भी यदि मैं इस धर्म का परित्याग कर दूं तो मुझे कलंक लगेगा धर्म सुलभ दू कल छावा भगवान श्री राम ने वह एक महान सूत्र दिया कोई कष्ट जब हमारे ऊपर बलपूर्वक लादा जाता है तो वह बात और है परंतु जब हम कष्ट को पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तब तो वह हमारे लिए आनंददायी हो जाता है भगवान श्री राम बोले आप तो धर्म का रहस्य जानते हैं आप कह रहे हैं कि पिताजी ने यह कहा है कि राम को चार दिन में लौट ले आना परंतु यह बात तो पिताजी मुझसे भी कह सकते थे माँ कई कई के, के सामने भी कह सकते थे परंतु उस समय तो वे मौन रहे अतः वस्तुतः पिता की आज्ञा पालन करना ही मेरा धर्म है तो आप चार दिन में क्यों नहीं लौटते बोले यह जो वन में जाने की आज्ञा है तपस्या करने की जो आज्ञा है वह धर्म युक्त है वह पिता की आज्ञा है और चार दिन में लौटाने की जो आज्ञा है वह पिता की नहीं यह तो उनकी ममता की आज्ञा है पुत्र के प्रति ममता उमड़ आई कि मेरे पुत्र को बड़ा कष्ट होगा भगवान हंसकर बोले जब पिताजी को यह कहना पड़ा कि इनको चार दिन वन में घुमा ले आओ तो यह एक प्रकार से धर्म के साथ छल हुआ या नहीं या तो वे कह देते कि मैं चौदह वर्ष के लिए वन जाने की आज्ञा नहीं देता यह अधर्म है अथवा कह देते कि चौदह वर्ष वन में रहे परंतु चार दिन वन में घूमकर आ जाए वनवास की आज्ञा भी पूरी हो गई और सत्य भी बच गया यही छल है जो धर्म के साथ प्राय किया जाता है एक महिला ने व्रत कर रखा था उन्हें पता था कि आज के व्रत में जल भी नहीं पिया जाता बड़ी प्यास लगी तो उन्होंने पानी नीचे एक कटोरे में रख दिया और कटोरे को हाथ से न उठाकर मुँह को कटोरे के पास ले जाकर जल पीने लगी किसी ने कहा यह क्या तो वे बोली आज के व्रत में पानी नहीं पिया जाता यदि मैं हाथ से उठा कर तो व्रत टूट जाएगा क्योंकि वह मनुष्य की तरह पीना हो जाएगा ऐसे तो पशु पीता है तो मैं पशु की तरह भी पी रही हूं, मनुष्य बनकर नहीं पी रही हूं, तो धर्म के साथ ऐसा छल हम लोग बार बार करते ही रहते हैं जहां कहीं धर्म हमारे भोग में आड़े आता है तो हम ऐसा कोई मार्ग निकाल लेते हैं कि धर्म भी बचा रहे और हमारी इच्छा भी पूरी हो जाए पिताजी तो स्वयं असमंजस में थे भगवान ने पूछा पिताजी ने चार दिन में लौटाने को कहने के बाद और भी कुछ कहा था क्या तब सुमंत जी को बताना पड़ा बोले उनके मुंह से निकला था कि राघवेंद्र सत्यसंध है दृढ़वती हैं धीर है यदि वह न लौटे तो जो नहीं फिर धीर दो भाई सत्यसंध संध दृढ़ व्रत रघुराय प्रभु बोले तो फिर पिताजी भी जानते थे कि सत्य संधता दृढ़ता और धैर्य इसी में है कि राम चौदह वर्ष के लिए वन में जाए परंतु वे ममता से प्रेरित होकर जो कह रहे थे यह वे भी जानते थे कि शायद इसे मैं स्वीकार नहीं करूँगा भगवान श्री राम का सत्य शब्दगत नहीं है उन्होंने कई कई अम्बा से कहा वन में मुनियों से मिलने का सौभाग्य जिसमें सब प्रकार से मेरा हित होगा फिर पिताजी की आज्ञा का पालन होगा और मेरे प्राण प्रिय भरत को राज्य मिलेगा इससे तो यही लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं मुनिगन मिलन विशेष तेहिमितयसुबरी सम्मत जननी तोर भरत प्राण प्रिय पावि राजो विधि सब विधि मुहि सन मुखयाजो सत्य वह है जिसमें सबका हित हो भगवान राम की व्याख्या यही है उनका सत्य सत्य शब्दगत नहीं है भगवान राम को लगता है कि इसी में मेरा और सारे समाज का हित है इसी को उन्होंने सत्य धर्म के रूप में स्वीकार किया परंतु भरत जी द्वारा इसे स्वीकार न करना ही उनकी दृष्टि में सत्य की सर्वोच्च व्याख्या थी भरत जी का भाव यह था कि सत्य की इस व्याख्या को मान लेने का अर्थ होगा कि मंथरा ने जिस दुर्बुद्धि से सत्य का नाम लेकर इतना बड़ा अनर्थ किया मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए उस सत्य को आड़ बनाकर सिंहासन पर बैठाना चाहता हूँ अतः वह कदापि धर्म नहीं हो सकता धर्म की ऐसी अति सूक्ष्म व्याख्या अन्यत्र नहीं मिलती महाभारत काल का धर्म इतना सूक्ष्म नहीं है कभी कभी भगवान राम के वाक्यों में आपको विरोधाभास मिलेगा बाद में अयोध्यापुरी के निवासियों को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा था ईश्वर ने आपको मनुष्य शरीर दिया है यह मानो नौका है जहाज है सदगुरु मल्लाह है और मेरी कृपा वायु है इस दुर्लभ मानव शरीर को पाकर भी यदि कोई व्यक्ति भवसागर को पार नहीं करता तो वह आत्मघाती है साथ बोले इसके लिए काल कर्म और ईश्वर को दोष देना बिल्कुल भी सही नहीं है सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाय। यह भगवान राम का वाक्य है के, -के जब चित्रकूट में आई तो वे ही भगवान राम उनको बहुत समझाते हैं परंतु उनको संतोष नहीं होता तब भगवान राम ने क्या किया बोले माँ मैं तो इसमें दोष नहीं मानता तुमने तो बड़ी कृपा की तथापि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि यह बुरा ही हुआ तो भी इससे इसमें तुम्हारा दोष नहीं है कई कई ने पीछा तो फिर किसका दोष है जो भगवान राम एक स्थान पर कहते हैं बहुधा लोग व्यर्थ ही काल को कर्म को या ईश्वर को दोष दे देते हैं वे ही कई कई से कहते हैं मैं इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं मानता कभी कोई समय ऐसा आ जाता है पूर्व जन्म का मेरा ही कोई कर्म ऐसा रहा होगा और ईश्वर इसमें भी मेरी कोई भलाई चाहता होगा क्या लिखा हुआ है दोष आपका नहीं काल कर्म और ईश्वर का है पग पर प्रबोधुपहोरी काल कर्म अद्भुत बात है एक जगह स्वयं काल कर्म और ईश्वर को दोष देने का खंडन करते हैं और यहाँ स्वयं उन्हीं को दोष दे रहे हैं इसी में धर्म का सूत्र मिल गया अपने विषय में कोई त्रुटि हो जाए तो काल कर्म तथा ईश्वर का बहाना लेकर उसको बढ़ावा मत दीजिए परंतु यदि दूसरे से कोई भूल हो जाए तो आप काल कर्म तथा ईश्वर की इच्छा के नाम पर उसको तो उदारता पूर्वक क्षमा कर दें ऐसा हो तब तो मानो आपने दोनों विरोधी वाक्यों का सदुपयोग किया हम लोग प्रायः अपने भूल हो तो काल कर्म तथा ईश्वर की दुहाई देते हैं और दूसरे से हो जाए तो कहेंगे इसने जो भी किया है वह जानबूझकर कर किया मैं इसे जानता हूँ यह ऐसा ही है शास्त्र के वचनों तथा धर्म की व्याख्या का अर्थ है कि हम अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठें, जीवन में अभिमान से हमें कुछ मुक्ति मिले धीरे धीरे हम उससे ऊपर उठ सकें धर्म का मूल उद्देश्य यही है स्वार्थ या वासना का समर्थन करना शास्त्र का उद्देश्य कदापि नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य तो बिना सिखाए ही वैसा करता रहता है उसको सिखाने की क्या आवश्यकता है दो दुनि चार सिखाने के लिए तो पाठशाला की आवश्यकता है पर दो दुनि पाँच सिखाने के लिए कोई भी पाठशाला नहीं है वह तो गलती है हो जाती है हम इन सूत्रों के संदर्भ में विचार करके देखें कि धर्म का मूल आधार क्या होगा इसका एक सूत्र वर्ण धर्म है संदर्भ में भी है स्मृतियों में कभी कहीं, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उनका उच्च वर्ण में जन्म होता है और जो न्यून कर्म करते हैं उनका निम्न वर्ण में जन्म होता है अब इस सिद्धांत के साथ भी वही समस्या है कि यदि अपने को उच्च वर्ण मानने वाला हर व्यक्ति यह कहकर अभिमान करे कि मैंने ये सत्कर्म किए इसलिए मेरा उच्च वर्ण में जन्म हुआ तुमने निम्न कर्म किए इसलिए तुम्हारा निम्न वर्ण में जन्म हुआ तब तो यह व्याख्या बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगी दूसरे के मन में इच्छा होगी आपके मन में अभिमान होगा और इसको लेकर टकराहट होगी भगवान तो विविध रूपों में अवतार लेते हैं कभी ब्राह्मण वर्ण में आ जाते हैं तो कभी छत्री वर्ण में आ जाते हैं आजकल तो बड़े से बड़े विद्धिमान तार्किक हैं कहने लगे यहाँ भी देख लीजिए इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया ईश्वर यदि आता भी है तो केवल ब्राह्मण या छत्री बनकर वैश्य और शूद्र बनकर तो कभी आया नहीं इसलिए इसमें भी चालाकी की गई है मैंने कहा भाई यदि आप यही मानकर व्याख्या करेंगे तब तो आप प्रतिशत जोड़ने लगेंगे कि कितने प्रतिशत ब्राह्मण ईश्वर अवतरित हुए कितने प्रतिशत क्षत्रिय ईश्वर अवतरित हुए, फिर यह भी तो लिखा हुआ है कि भगवान मछली और कछुए के रूप में भी अवतरित हुए थे मैंने कहा अरे भाई जब ईश्वर का अवतार होगा तो भक्तों के अवतार की भी तो आवश्यकता होगी यह भी देखिए कि कितने वैश्य महान भक्त अवतरित हुए कितने शुद्ध महान भक्त अवतरित हुए और आप दोनों को एक दूसरे का पूरक मान लीजिए उसमें भी ऐसी गणना मत कीजिए जो ऐसे अनर्स की सृष्टि करे और जिससे आपस में टकराहट हो इसमें सूत्र वही खंड और अखंड का है यह सब जो खंड खंड दिखाई दे रहा है यदि हम उस खंड को देखते रहेंगे तो हमारे चित्त में अभिमान ईर्ष्या और संघर्ष को छोड़ अन्य कुछ आ ही नहीं सकता परंतु इन सारे खंडों के मूल में यदि हमको वह अखंड दिखाई दे तभी उन समस्याओं का समाधान हो सकता है ये जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं इसे यदि कोई अपने कर्मों का परिणाम मान ले तब तो ठीक है लेकिन जिसका जन्म उच्च वर्ण में हुआ है वह यदि उसका अभिमान पाल लेता है तो उसने भी धर्म को सही अर्थों में नहीं लिया है अब इस संदर्भ में मानव सूत्र यह है कि यहाँ से विचार न करके उस सूत्र से विचार क्यों न करें जो गोस्वामी जी देते हैं संसार की सारी स्त्रियाँ थीता है और सारे पुरुष श्रीराम हैं श्री राम है। मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी इसमें तो कोई वर्णगत या जातिगत विभाजन नहीं है सारे संसार में यदि ईश्वर ही परिव्याप्त है तो खंड के पीछे भी जो अखंड तत्व है वह एक है और यदि हम उसी को आधार बना करके धर्म का निर्णय करेंगे तो धर्म सच्चे अर्थों में व्यक्ति और समाज के लिए कल्याणकारी होगा चाहे कबीर हो या कोई अन्य भक्त हो सर्वत्र ही आपको यही सूत्र तो मिलता है